नारद नारद्राजकोपन षदर्शन विरज्यूते आृंचि पदापी घृणाट्य पुत्र केवपी श्रद्धालुमागेसु वेदात ज्ञानदीक्षय गुरु ब्रह्म विधम व्रजेद सेवा भी पिरीष्यलि सदातवाक्याजासम्मा सुसि निर्ममो निरहकार सर्वसंग विवर्जितः सदा सांतुक्त सन्नात्मेक्ष से संसारदोषद्व विरक्तिर्जा से सदा विरक्त संसारा सन्यास सन्न संशय मोक्षो पर साक्षाभुख्यधनमसेद्रह्म विज्ञान वेद्रवणादीना ब्रह्म विज्ञान लाभा परमहंसम साधने दिभस भव वेद्ताभ्यास निरत शोदात जितेन्द्रियर्भयो निर्मो निर्दिग्रह जीण कोपी नवा सामंडी नग्नोथ बाो वेदात विदी निरहंकृति मित्रदीसुमू मैं समस्ते स्वे एको ज्ञानी प्रशांता नेतर ब्रह्म के जिज्ञासुओं को समस्त भूत प्राणियों एवं ब्रह्मा तक के पद से विरक्ति होनी चाहिए समस्त पदार्थों पुत्र एवं धन आदि में प्रेम मोह आदि न रखकर निरंतर मोक्ष के साधन प्राप्त करने में ही श्रद्धा रखनी चाहिए तथा औपनिषदीय ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से हाथ में कुछ समिधा आदि भेंट ले करके गुरु की सेवा में उपस्थित हो जाना चाहिए वहाँ दीर्घकाल तक अपनी सेवाओं से गुरु को प्रसन्न रखते हुए अपने चित्त को ठीक तरह से एकाग्रतापूर्वक चिंतन करता हुआ उपनिषद वाक्यों के अर्थों को आत्मसात करे ममता एवं अहंकार का पूर्ण रूपेण परित्याग कर देना चाहिए सभी तरह की आसक्तियों से अलग रहे एवं श्रम दम आदि साथियों से संयुक्त हो अपने में ही अंतरात्मा का दर्शन करे इस नश्वर संसार में निरंतर जन्म मरण एवं वृद्धावस्था आदि विकारों का दर्शन करते रहने से ही उसकी तरफ से त्याग की भावना जागृत होती है तथा जो इस जगत से विरक्ति को प्राप्त हो गया है उसी के द्वारा वास्तविक रूप से सन्यास धर्म स्वीकार करना संभव होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले परमहंस योगी को उपनिषदों के सुनने एवं मनन करने आदि के द्वारा साक्षात मोक्ष के एकमात्र साधन ब्रह्म विज्ञान का निरंतर अभ्यास करना चाहिए परमहंस नामक पर को ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रम दम आदि समस्त साधनों से सदैव संपन्न होना चाहिए वेदांत वेत्ता ज्ञानी योगी को हमेशा उपनिषदों के अभ्यास एवं मनन चिंतन में ही तल्लीन रहना चाहिए श्रम दम आदि से युक्त होकर मन तथा इंद्रियों को योगी अपने वश में कर ले भय का परित्याग कर दे कहीं वह किसी से भी मोह ममता आदि के भाव न रखे सदैव निर्द्वंद, चिंता रहित होकर जीवन निर्वाह करे परिग्रह को हमेशा के लिए त्याग दे सिर के बालों का मुंडन करवा ले, प्राचीन वस्त्रों की कौपिन धारण करे या दिगंबर वस्त्र रहित होकर रहे अपने मन में मोह ममता एवं अहंकार आदि को कभी प्रत्यय न दे जो योगी मित्र एवं शत्रु आदि में समान भाव रखता है जिसका अंतकरण हमेशा शांत रहता है वही एकमात्र ज्ञानवान पुरुष संसार सागर से मुक्त हो जाता है दूसरा अन्य अज्ञानी मुक्त नहीं हो पाता गुरुण च हित युक्त संवत्सर वसेतमस्तु यमेश सदा भवे चाहते त्ञान योग अविरोधेन धर्मस्य सेचरे पृथ्वीमिमां तत संवत्सर साम ते ज्ञान योग्रमुत्सृज्य प्राप्त से परमाश्रमु्य गुर चरे धी पृथिवीमा त्यसंगोजित क्रोधो लब्धारोजिंद्रििय गुरु के हित में सतत संलग्न रहते हुए जिज्ञासु पुरुष को गुरु आश्रम में एक वर्ष तक निवास करना चाहिए आश्रम के नियमों नियमोपनियमों के पालन में कभी भी आलस्य प्रमोद आदि नहीं करना चाहिए एवं ब्रह्मचर्य और अहिंसा आदि यमों के पालन में भी सदैव सतर्क रहना चाहिए इस तरह से साधना करते हुए गुरु की विशेष कृपा से वर्ष के अंत में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग को प्राप्त करके धर्मानुकूल सदाचार पूर्वक ब्रह्मचर्य आदि तीनों आश्रमों का विधिवत सेवन करता हुआ सन्यासी पृथ्वी पर विचरण करे आसक्ति का परित्याग कर क्रोध को अपने वश में कर ले योगी को स्वल्प आहार ग्रहण करने वाला और वाक आदि इंद्रियों पर संयम रखने वाला होना चाहिए द्वा विभव नजिपरी कर्मणाम निरारंभों से भिक्षुक मध्यति प्रमदृश्वाच मस्मा दृष्टिवषा नारींदूरत पिवर्जय संभाषण सीभीरालाप प्रेक्षण तथा नृत्म गान साहसहास परिवादा से मर्जेद न स्ना जप पूमो नाधनम नागिक्या्य नैत नारद नाचन पितृकार्य तीर्थयात्री चर्माधर्माद नास्ती नीति लौकी क्रिया सतते सर्वर्माणी लोकाचार सर्वशः कृमकीटपतंगा चथागी वनस्पतिश बुधो जीवान्पर मतिम्तर्मुख स्वक्ष प्रसान्तात्मा सपूर्णी अंतसंग पगी लोके विहर नारद नाराज के जनपदे चरतेको कर मुन निस्तुतिमस्कारो निस्सधाकार चलाचल के तस्तिज्याो भेदपनिषद निरारंभ कामनापूर्वक किसी कार्य का प्रारंभ न करने वाले गृहस्थ एवं कर्मरत प्रवृद्धा में सतत सचेष्ट परिव्राजक इन दोनों की शोभा तभी तक होती है जब तक कि वे अपने आश्रम धर्म के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण करें मनुष्य मजुरापान करने से मतवाला होता है किंतु रूपवान सुंदर तरुणी नारी के दर्शन मात्र से ही उन्मत्त होता है इस कारण दर्शन मात्र से विश्व जैसा प्रभाव डालने वाली नारी का परिव्राजक दूर से ही परित्याग कर दी नारियों के साथ वार्तालाप करना उनके समक्ष संदेश भेजना नृत्य गायन आदि करना हास परिहास करना एवं छिद्रा निवेशन करना आदि दुर्गुण परिव्राजक को त्याग देना चाहिए थे नारद सन्यासी के लिए नैमित्तिक स्नान देव पूजन जप यज्ञ यागादि कर्म नहीं करने हैं उसके लिए तो श्राद्ध तर्पण तीर्थों की यात्रा करना व्रत उपवास धर्म अधर्म और लोकाचार संबंधी कर्म भी आवश्यक नहीं है योगाूढ़ सन्यासी सभी कर्मों का परित्याग कर दे तथा समस्त लोकाचारों से भी उसे दूर रहना चाहिए विद्वान योगी अपनी बुद्धि एवं सामर्थ्य को परमार्थ में लगाकर कृमि कीट पतंगों तथा वनस्पति आदि प्राणियों को भी कभी कट्ट न करे सन्यासी सर्वदा अंतर्मुखी रहे दाही एवं अंत से सदैव उन अपने को स्वच्छ रखे अपने अंतकरण को पूरी तरह से शांत रखकर बुद्धि को आत्मानंद से परिपूर्ण किए रहे हे नारद तुम अंत से सभी तरह की आसक्तियों का त्याग करके इस जगत में विचरण करते रहो यति को एकाकी कि किसी ऐसे प्रदेश में भ्रमण नहीं करना चाहिए जहां अराजकता फैली हुई हो सन्यासी को स्तुति एवं नमस्कार आदि से दूर रहना चाहिए श्राद्ध एवं तर्पण से योगी सदा दूर रहे किसी सुनसान घर में या पर्वत की गुफा में निवास करे परिवराजक को सदैव स्वच्छंद रूप में सर्वत्र विचरण करना चाहिए यही उपनिषद है